tau velveri काचिपुंजरवधि परेस्कुते स्त्री विभेद विविध विधकुसुम दिव्य बाकाु विदति मुदा दिव्य राधा काट्राधाचुदाश शमय वृंदावन निवृत्त निकुंज में श्री प्रिया की जो दासी जन है सहचरी जन है श्री प्रबोधानंद जी सहचरी भाव से युक्त होकर के निवृत्त निकुंजों में सहचरी कैसे सेवा कर रही है ये दर्शन कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कुरवधि परिस्कुर् स्त्री विभेद ग्रंथ्यनिया विविध कुसुम दिव्य माल्यादि का लेकर के श्री वृंदावन धाम की निरतन कुंजों में कुंजों में परिष्कार कर मार्जन कर ये वृंदावन की जो सोनी सेवा है जो बड़े भाग्यशाली जन है वही करने को पाते हैं वृंदावन की रज में सोनी सेवा करने का अधिकार श्री आदि की अहम की कृपा से ही मिलता है ये जो यहाँ सोनी लगाते हैं इनके साधारण भाग्य नहीं है और वो भाग्य है महाभाग्य है क्योंकि ये वृंदावन धाम नित्य नित्य है, स्थली है। नृत्य विहारकीशाकुवाणी पुरुष शिखंड मौले तस् कदा रस निधि वृषभानुजायास्त के पुज भवनांगण मार्जिश्या जिनकी चरण दासियों की इंकलियों की चाट चाटकारिता जो महाराज करते रहतेष बहुषा प्राय बहुषा प्राय प्राय श्री लालजू महाराज जो, जो परम पुरुष है जिनकी ही सत्ता से सब सत्तावार है अल्पाकवाणी नित्य परश पुरुष नित्य परम पुरुष जो है वो दीनूवाणी के द्वारा जिनकी दासियों की कालिता करते रहते यदि कृषि भूषा कल काणी पर शिक्ष बहुले गोर वृक्ष धारी परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जिनकी दासुओं दासियों की चाटकारिता करते रहते हैं तीन वाणी के द्वारा उनको प्रसन्न करते रहते हैं ऐसी रस समुद्र स्वरूपा रस की निधि स्वरूपा श्री पृषुभाम नंदिनी के केली कु की मैं पुहारी लगाने वाली बन जाऊ मैं झाड़ू लगाने वाली बन जाऊ सोनी लगाने वाली बन जाऊ या मैं सोहनी बन जाऊंगा या मैं खुद सोहनी बन जाऊ वृंदावन निरुदीप में सब में भाव वाले ही महापुरुष सेवा और सेवा के पात्र बने हुए थे, वहां ऐसा नहीं कि जड़ वस्तु है चैतन्य वस्तु है सब चिरानवे भाव वाले महापुरुष सबसे चल भाव वाले महापुरुष कोई सोहनी तो बना हुआ है तो कोई सोहनी लगाने वाला न तो प्रबोधानंद जी दर्शन कर रहे हैं वृंदावन की निवृत्तुण्यों में कि कोई कोई सहचरी जो महान भाग्यशाली है वो तो सुंदर सोहनी अपने ले कर कवल में लेकर के निवृत में सोहनी मार्जन कर रही सोहनी लगा रही है वहाँ सोहनी लगाने में कितना सौभाग्योदय हो रहा है दियालाल किसी चरण चिन्हों से चिन्हित जो वृंदावन की भूमि है ना उसका अवलोकन कर रखिए बार बार वो रज उठाकर अपने मत अरे उनकी तो बात जाने जानने दो लाल लालजू लगाते हैं प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर देखते कि हमारी प्यारी जी के चरणानंद के चिन्ह रज में बने हुए हैं तो अपने मोर पिक्ष से युक्त मस्तक को उस चरण चिन्ह पर अपने मस्तक को आरख देते जहां प्रियाजी के चरण चिन्ह बने प्रया चरण रजदान के लुटन रसिक सिर और दादाचरण विलोटित रचिर श्रिकणम हरिमंदे कितना सुख है लालजू के चरण चिन्हों को देख कर के अखिलु जी की क्या दशा हो गई गयी श्रीमद भागवत जो पढ़ते हैं जानते है कैसे प्रियाजू के चरणार रंग के चिन्ह है जिनको देखकर ऐसे आनंद सिंधु लालजू लुंडित तो हो जाते हैं लोटने लगते है उस रज में प्रिया चरण रजान के लुटक रसिद कैसे कोई प्रिया की महिमा का वर्णन कर सकता है जिनकी महिमा का वर्णन आज तक वेद श्रद्धि उपनिषद बड़े बड़े उपनिषद और वेदों की ज्ञाता महापुरुष की नेति नेतिक हार गए वो आनंद सिंधु श्री प्रिया के चरण चिन्हों को देखकर इतने आनंद में हो जाते हैं जो लोटने लगते हैं अपने मस्तक को वहां बनकाते उस धज को लेकर अपने शरीर पर मलते हैं हमारी प्रियादियों के स्त्री चरणों से स्पर्श की हुई ये लज है ये सौभाग्य भाग्य वृंदावन की कुंजों में सोनी लगाने वालों को अवश्य मिलता है अवश्य मिलता है भाव बने परिक्रमा मार्ग में सेवा कुंज में निधवन में या किसी भी वृंदावन की कुंज गली में जरूर सोहनी लगाना चाहिए पहली बात तो हाथ में सोहनी उठाते ही और सार्वजनिक स्थल पर पहुंचते ही तुम्हारा अभिमान ललित हो जाएगा ये अभिमान नहीं लगाने देगा ये जो तो देहाभिमानीजन जन ऐसा कर ही नहीं सकते जिन पर अति से वही कर सकते सोनी लेके देखो परिक्रमा मार्ग में लगा के या किसी कुंज गली में लगा के या श्री बिहारी जो राजा वल्लरलाल जी के सामने की सीढ़ियों पर सोनी लगा के पोछा लगा के देखो कैसा चित्त में होता है दिन भर माला चलाते रहो एकांत चित्त से भजन करते रहो जो सुख नहीं मिलेगा वो पांच मिनट में पोछा लगाने से मिल जाएगा लगा के देखो बिहारी बिहार राधारमण जी के दरवाजे पर लगा के देखो वहां सोनी लगाओ पोछा लगाओ फिर देखो आपके हृदय में कितना आहलाद प्रकट होता है हृदय निराभिमानी हो जाएगा अंताकरण अभिमान शुरू तो हो जाएगा और अगर अभिमान बढ़ेगा तो इसी बात का हम श्री श्यामा जुर् बल अभिमानी श्यामा जी के शरणार्धन के बल का अभिमान बढ़ेगा जरूर लगा के चाहिए अगर शरीर में बल है शरीर स्वस्थ है तो जरूर शोनी लगाने जाएगी और सार्वजनिक स्थलों पे लगाने जाए अपनी कुटिया में तो सब कुछ लगाता है ऐसी जगह जहाँ बहुत लोग आते जाते हैं वहाँ जरूर चौकी लगाए आप लगा के देखिए आपके अंतर में कितनी जल्दी वृंदावन का प्रेम रुष प्रकाशित होता है पर ये देहाभिमान नहीं लगा देगा पक्की बात है जिनके ऊपर महापुरुषों की दृष्टि वही ऐसा करने में सुख का अनुभव करेंगे नहीं तो देहाभिमान ऐसा लोग देखेंगे क्या कहेंगे बस ये ये वृत्ति अंदर जिसकी आई और भक्ति से रहित हो जाएगा भक्ति उसके हृदय में उन्माद पैदा नहीं कर सकती जिसके हृदय में ये बात है। लोग देखेंगे लोग क्या कहेंगे ऐसा अगर हम तिलक लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे हम टंठी धारण करेंगे तो लोग क्या कहेंगे हम माला चलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे हम सोनी सेवा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे जिसके हृदय में लोग की वेद की इन सब मर्यादाएं भरी हुई है वो बहुत प्रेम का अधिकारी भी होता बहुत कृपा मनाओ की आपको सोहनी की सेवा मिली है या सोहनी की सेवा मिले ऐसी कृपा मनाओ ये शुभा कल काणी नित्यम पर श्री पुरुष शिखंड बोले तस्ह कदा रसनिधि वृषभानुजाया वो रसनिधि वृषभानुरनी की कुंज केली में क्या कभी मैं सोहनी लगाने वाली बनूंगी या मैं सोहनी बनूंगी कभी ऐसा क्या होगा ऐसा राधा रष्दानी जी में मांगा जा रहा है तो कि ऐसा कभी होगा हमारे आपके तो महत्व सौभाग्य महत उदय हुए हैं वृंदावन की रज में सोही सेवा करने को जरूर करना चाहिए अगर बिल्कुल सामर्थ्य न रहे तो एक रुमाल जेल में डाल के जाओ और श्री ठाकुर जी के महल की सीढ़ियों को पोष दो, दो चार सीढ़ियां पोष एक दो हाथ ही साफ कर दो फिर देखो आपका अंतराखंड कितनी जल्दी निर्मल होता है जरा सी कृपा दृष्टि श्री स्वामी जी की हो जाएगी तो आनंद रस की धारा बह जाए महान करुणामयी है थोड़ी सी राय के सम भजन को मानत मेर समान थोड़ी सी भी सेवा को सुमेर पर्वत के समान सेवा मांगते थोड़ी सी सेवा को महान करके मानने वाली इतना करुणा में है कितना करुणामय स्वभाव है स्वामी का यहाँ वृंदावन में सेवकाई पूर्वक ही रहना चाहिए सेवक भाव से ही रहना चाहिए अपने को श्री वृंदावन भाव का सेवक समझ करके ही करना चाहिए वो बहुत भाग्यशाली है जो वृंदावन की शोहनी लगाते हैं कहीं कूड़ा पड़ा हटा के एक साइड में कर देते हैं सफाई सुरक्षा का भाव रखते हैं लताओं का सिंचन करते हैं इस भाव से कि हमारी स्वामी की राजधानी है हम उनकी सेवक है हम उनकी दासी है तो इस भाव से वृंदावन में रहते हैं बहुत शीघ्र के हृदय में रस की धारा आ जाती है भावोत्सवे भजताम रस काम का आचरण रेणु महमेश्वरा जो भावोत्सव के द्वारा श्री हम श्री जी की सेवा करते हैं श्री जी के धाम की सेवा करते हैं तो रस कामधेनु जैसे कामधेनु से जो चाहे वो प्राप्त हो जाता है ऐसे श्री जी से जो रस चाहे वो रस प्राप्त हो जाएगा दास्य रस चक्र रस वात्सल्य रस श्रृंगार रस उज्ज्वल रस जो भी चाहे वो प्राप्त हो जाएगा अगर विषय रस भी चाहे तो प्राप्त यद्यपि हे है निकृष्ट है फिर भी किसी के मन में ऐसा है कि मुझे विषय रसी प्राप्त हो तो आप वृंदावन किस सेवा करो आपको वो विषय रस प्राप्त होगा जो जन्म जन्मांतरों की तृष्णा का नाश करके भगवत प्रेम प्रकट कर देगा यहाँ जो धाम की कृपा से श्री जी की कृपा से विषय रस मिलता है वो बंधनकारक नहीं होता अगर विषय है तो चाहे ही ना अगर चाहे तो दूसरे से मत मांगो अपने ही इष्ट से मांगो अगर इनके द्वारा मिलेगा तो आपका हृदय सरस हो जाएगा और सरस हृदय में विषय तृष्णा टिकती नहीं है कठोर कलुषित हृदय में ही विषय कामना टिकती है जहाँ करुणामयी की कृपा से वो विषय मिला जिसे तुम चाह रहे हो विषय प्राप्त होते ही भोग लिप्ता बढ़नी चाहिए लेकिन भोगों से वैराग्य हो जाएगा अद्भुत चमत्कार कल कोई देख अगर किसी के अंदर भोग कृष्णा है विषय तृष्णा है तो श्री जी से मांगो श्री जी से कहो ये चिंतामणि प्रणवता वृज नागरी नाम इनके चरणों में कोई प्रणाम मात्र कर ले तो उसके चिंतित पदार्थों को प्रदान करने वाली ये भगवत ऋषि की कह रहे चिंतामणि कामधेनु सुरतरु जो कुछ है हमारी श्री लालनी जी की ललिजू के चरण है चरण ललि के सुर तरु कामधेनु चिंतामणि भगवत ऋषिक अनन्याली के चल शुरू तरु है जैसे कल्प वृक्ष है उसके नीचे जाकर जो भी आप मांगो मिल जाए कामधेनु के समीप जो जाकर के इच्छा करोगे प्राप्त हो जाएगी चिंतामण ही जो भी चिंतन करोगे जिस वस्तु का वो आपको प्राप्त हो जाएगी अगर प्रिया संसार ही चाहिए तो प्रिया से मांगो प्रिया के द्वारा मिला हुआ संसार बाधक नहीं होगा वो तो भगवत प्राप्ति का हेतु तो हो जाएगा तो भगवत प्रेम को प्रकट करने वाले बन जाएगा क्योंकि प्रियाजों से हर वस्तु प्राप्त प्रिया की स्मृति दिलाने वाली हो और जहाँ प्रियाजों की मधुर स्मृति होती है फिर समस्त समस्त ब्रह्मांडों के सुखमय वह हो जाएगा साधारण मृत्यु लोग के भोगों की तो बात जाने उनकी एक कृपा कटाक्ष से करोड़ों मोक्ष तुच्छ नजर आने लगते हैं प्यारे जो की जरासी कृपा कटाक्ष से एक मोक्ष सुख की बात तो को जाने दो करोड़ों मोक्ष सुखों को तुच्छीकृत कर देने वाला आनंद प्रकट हो जाता है अपनी प्यारियों के चरणार्थी की अन्यता स्वीकार कर ली जाए बस जो चाहिए हम जैसे हैं आपके है आपके हैं जो चाहिए आपसे चाहिए बस पूर्ण निष्ठा हो जाए फिर आप चमत्कार देख लीजिए देखो प्रेम राज्य में अनन्नता की आवश्यकता तो है ही आप संसार के राज्य में भी देखिए यहाँ संसार राज्य में भी जहाँ प्रेम का जरा भी उभले राग हो आसक्ति हो गौ काम हो वहाँ भी अनन्नता की ही मांग है पति चाहता है पत्नी सिर्फ मेरी है पत्नी चाहती सिर्फ पति मेरा है पुत्र चाहता है कि माँ की गो सिर्फ मेरे लिए ही रहे कहीं भी किसी भी संबंध में किसी भी भाव के प्रेम में प्रियता में अनन्नता की मांग होती है ये मेरा मित्र शिप मेरा मित्र है मैं इसे देखू ये मुझे देखे और दूसरा तो बीच में ना हो जब लौकिक सांसारिक दाग में आशक्ति में मोह में काम में ऐसा है तो फिर महाप्रेम में अन्य भाव कैसे आ जाएगा इसमें तो पूर्ण अनन्न्यता की आवश्यकता है पूर्ण दृढ़ता की आवश्यकता है अनन्न्य भाव में जहां हम प्रियाजू के चिंता मत करो बस केवल अन्यता को आप संभालो सब कुछ प्रिया से संभाल दो आप केवल प्रिया के चरणारिंद का आश्रय है प्रियाजू के चरणारिंद का आश्रय इसलिए कहते हैं कि प्रियाजू के चरणारिंद का आश्रय तो लालजू भी लिए है कोई कह दे कि आप प्रियाजू कह रहे हो लालू लाल्जू तो वही है ना लाल्जू कहीं थोड़ी है, तो थोड़े तो अति आसक्त लाल अलीम पट बस् है विमूलन दस घन मोहन मूर्तिम विचित्र के लिए महोत्सव उल्लितम राधा चरण विलोड़ित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे तो निरंतर श्री प्यारियों के गोरे का ही दर्शन करते रहते हैं उन्हीं गोरे चरणारिंद को अपने कर कमल में दीपांवर रख करके दुलराते रहते हैं सहलाते रहते हैं कभी मस्तक पर लगाते हैं कभी दुमन करते हैं श्री चरणारिंद का कभी हृदय लगाते हैं पदम जावक भूषण प्रीतम अवनी हृदय रूपी भूमि पर प्यारिजू के चरणागन्दों को बताते बदलाते प्यारू के चरणार्ग की यदि अनन्न्यता आ जाए तो समस्त प्रेम का जो भाव है उदय हो जाएगा किसी भी भाव वाला हो प्यारिजू के चरणागनंदों की ऐसी स्थाप्य वो किसी भाव वाला हो समस्त भावों का पोषण प्यारी जू के चरणागनंदों से भी होता है देखो गोपी भाव अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो हमारी ईशोरी जी के चरणाघिन की कृपा यदार बंद चंद्रमणिचटायास्फूर्जित किोपधु स्वर्शी पूर्णागर साल मी सा मैकदा आधार मूर्धन यदार गोप्य काम्यं पदं प्रेमणे मिल्छभे भावोत्सवता नष्टा भेरु कम राणु शहम शुराग जिन चरणों की चरण गुल का स्मरण करके गोपिया श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने योग्य बने श्री कृष्ण के विविध प्रकार के रसों का रसास्वादन जिसने भी किया वो क्रिया जी के चरणों से देखो नंददास जीव तो सखा भाव के हैं वो कह रहे देख रहे कि पृष्वान सदापद सताप पंकज जिनके सदा सहाय तेई रस रह रस मगल रहते नंददास बन गया नंददास के जो कृष्णी के चरणों का आश्रय लेता है वही रात दिन में मगन होता है नंददास उसकी बलिहारी जाते हैं जो कृष्णानुमंदी के चरणों का आश्रय लेता परमानंद दास धनी धनी राधिकातीभद शीतल अतिमल कमल केशे बरण धनि धनी राधि का चारु अनुकुलित विविध शोभागरण फरित नुकुलंज विहर परम पौधर नंद सुतमन सागर सुखमन मोदारीगर करवा नंद श्याम भी भाव वाला महापुरुष हो हमारी वृंदावनेश्वरी स्वामी किशोरी जो के चरणानंद का श्रे बिना लालजू ऐसी भी ओरस का अनुभवी जैसे बिना पूर्णिमा के कोई चांदनी का आनंद अनुभव नहीं कर सकता ऐसे श्री कृष्ण कृपा चांदनी का यदि आनंद लेना है तो राधारूपी पूर्णिमा का आश्रय हो जब तक राधारूपी पूर्णिमा का आश्रय नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण चंद्र की आनंद में चांदनी का रसान हो कोई कर ही नहीं सकता कर ही नहीं सकता पूर्ण चंद्रमा का यदि वो अनुभव करना है तो सर्ग की जो पूर्णिमा है उसका आश्रय तो आप पूर्ण चंद्र का अनुभव कर सकते हो ऐसे ही प्रियाजू के चरणान का आश्रय लेने से रसविधि रस स्वरूप रसोवैशाह श्री लाल जी का रसानुभव हो, हो जाता है यदि स्वामिनी जी के चरणों का आश्रय नहीं है तो वो एक बिंदुमात्र का सिंधु सुख स्वरूप श्री लाल जी का एक बिंदु मात्र अनुभव कर पाता है ऐसा प्रधानमंत्री जी दर्शन कर रहे हैं कि कुछ सैचरियां हाथ में सोनी लिए हुए वृंदावन की नृत्य निकुंजों के प्रांगण में मार्जन कर रही है वहां क्या मार्जन हो रहा है भूले गिरी हुए पुष्प और पराग पुष्प और पराग में सोनी चल रही है वृंदावन की नृत्य निकुंजों में पुष्प और पराग विकसा हुआ है जिनको जो पुष्प है पराग है सत्य दिव्य चिलान है इनमें कोई बासी होने वाले नहीं है पर सेवा सोनी सेवा करके फिर नित्य और नवीन पुष्पों का अगर नित्य ना कहा जाए तो नवीन का मतलब वो बासी हो गया नहीं नित्य है पर नित्य होते हुए भी वो नवीन नवीन है ऐसे नवीन नवीन सेवा का सुख का करते हुए सखियां मार्जनी के द्वारा बुहारी के द्वारा वहां मार्जन कर रहे हैं गुहार रही है कुछ सखिया विविध कु दिव्य माल्या सुंदर सुंदर पुष्प वाली लताओं से पुष्पों का चयन करके कलियों का चयन करके सी क्रियालाल के सुंदर सुंदर अंगों के आभूषण और मालाध की रचना कर करनी है कुछ युक्त्या काचिद्यादा दिव्य गंध प्रकारा यत्र राधा किशोरी जी की सुंदर दासिया कोई विविध प्रकार की माल्यादि का देखो ये अपने लोगों को तो भी करना चाहिए वो निवृत्त में कर रहे हैं तो हम कहा अभी तो निवृत्ति में है कि वृंदावन की वही लताएं हैं जिनकी चर्चा की जा रही है, नित्य अपने समीप अगर ऐसे पुष्प पुण वाटिका हो पुष्पुंज के पुजे हो वहां से पुष्प लाओ और कुछ समय बैठ करके माला बहुत जल्दी एकाग्रता हो जाती बहुत जल्दी चित्त में तन्मयता आ जाती है इसी प्रिया जी के चरणार्दी के प्रति से। सेवा से बहुत जल्दी प्रिया जी जीती है पूजी सीरिया बाबा कहते भजन दोस्त भाग्यशाली जन ही करते लेकिन सेवा कोई महत्भाग्यशाली जनों को प्राप्त होती है श्री जी की सेवा श्री जी के जनों की सेवा जिसे प्राप्त हो उसे कुछ प्राप्त करना बाकी बस उसी सेवा में रुचि प्रकट कर दी जाए चाव प्रकट हो जाए भाव प्रकट हो जाए फिर आप देखोगे आप सेवा करते करते सेव्य को अपने समीप ही देखोगे ऐसा जरूर करना चाहिए पुष्प का चयन करके पुष्प की माला आदि का रचना करके प्याज को पहनाना बजार से लाना पुष्प एक अलग बात हो गयी बाला लाना पहना लेना और ऐसी लताओं से पुष्पों का चयन करके फिर माला बूझ के फिर श्रीजी को धारण करवाना इससे विशेष श्रीजी कृपा करके विशेष प्रसन्नता होती प्यारी जी तो कुछ सैचनिया सुंदर पुष्पों को चयन करके माला जी की रचना कर रही हैं कोई आनंद पूर्वक जो गंध आदि द्रव्य हैं उनको सजो सजो करके पात्रों में रख रही है प्रियादियों की सेवा के लिए और कोई सुंदर सुन्दर पोशाक की रचना कर रहे हैं प्रिया और लाल के श्रीअंगों में पोशाक धारण कराने के लिए पोशाक की रचना पोशाक को रही है विविध विविध प्रकार के पोशाकें कभी कभी फूलों की भी पोशाक होती है अभी पीछे सुनाता सुंदर सुंदर नवीन पत्तों की भी पोशाक से चरिया रचना करके श्री लाली लाल को धारण कराती है सुंदर सुंदर रेशमी कहने को तो रेशम लेकिन प्राकृत शब्द रेशम है वहां तो सब में रसमय हितमय है वहां इस रेशम का प्रवेश ही नहीं पर शब्द तो यही के बोले जाएंगे ना इसलिए सुंदर सुंदर रेशम आदि का काश्चित कुछ अति वन पटम यत्र श्रीजू की जो दासिया है कोई कोई सुंदर रेशमी वस्त्रों को यथा अंगों के अनुसार सिलकर के और दया लाल के श्री अंगों में धारण कराती है णी कर्वास्त्रिद तरुणीन वयसो महामाधुरियो महामर सुस्मकांग गतया वधू वृंदवलन भू भजस्तृशमय महो द्वंद कैसी मैसे श्रीजी की दासी बोले एक किसी एक अंग की महामाधुरमयी शोभा से समस्त देवियों के सौंदर्य को हे कर देने वाली की कैसी है प्रियाजू की दासियां कैसी हैं तृणी पूर्वत सर्वाद तरुणीर् नव वयशो महामाधुर्योभरअपि सुसमय काम गतया अपने एक अंग की कांति से समस्त दिव्य देवियों के सौंदर्य को हे कर देने वाली श्री जी की सचरिया ने श्रीमद राधा सुदान में भी आया है लक्ष्मी लसल लीला किशोरी सतई मधुरम राधा विधानम करोड़ करोड़ लक्ष्मीयों को भी आश्चर्यचकित कर दे अपनी सौंदर्यता से ऐसी है सी तिया जी की दासियां करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर दे कैसे कोई कल्पना नहीं कर सकता था लक्ष्मी कोट विलक्ष लक्षण लक्षण लीला लक्ष, लक्ष, किशोरी सतहीध्यम ब्रजमंडल ए मधुरम दाधा विधान श्री जी के स्त्री की सेवा करने वाली सहचरियों का जो सौंदर्य है वो करोड़ लक्ष्मियों को आश्चर्यचकित कर देने वाला है श्री जी के स्त्री की सेवा में जो सहचरिया रहती कैसी सौंदर्य टालनी एक लक्ष्मी त्रिभुवन मोहन है त्रिभुवन मोहन किसी की ऐसी सौंदर्यता नहीं है जैसी श्री लक्ष्मी जी की सौंदर्यता है किसी भी देवी देवता गंधर्व विद्याधर अक्षरा की ऐसी सौंदर्यता नहीं जैसी लक्ष्मी जी की सौंदर्यता है करोड़ करोड़ लक्ष्मियों के सौंदर्य को हथप्रभ कर देने वाली श्री की दासियां हैं कैसा कैसा अद्भुत रूप होगा श्री जी की सहचरियों का अंतर्गत हमने सुना महापुरुषों से कि एक बार श्री लालजू राधा राधा के द्वारिका में अशु प्रवाह कर रहे थे तो रुक्मिणी सत्यभावान आदि एकत्रित हो गई और कहा ऐसा राधा नाम में कौन सा स्वाद है ऐसा राधा रूप में कौन सा आश्चर्य है कि हम सब पटरानी और रानियों में एक भी ऐसी नहीं है जो राधा दलित वियोग का इनके हृदय में समन कर सके श्री रुक्मिणी या सत्य भावाना लाल जी से आखिरकार ऐसा क्या राधा के रूप में है कि आप इतना सब होने पर भी अश्र बहाते रहते उनकी याद करके ऐसा कौन सा उनका रूप का सौंदर्य का या स्वभाव का ऐसा प्रभाव है आपके चित्र पर की जहाँ काम होता है आप राधा राधा कहके के होने लगते ले लाल जी ने कहा मेरे में सामर्थ नहीं कि मैं राधा रूप की या राधा नाम के रस की महिमा का वर्णन कर सकू बस इतना जानता हूँ उस तो रूप के चिंतन के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता मेरे प्राण मेरा साथ छोड़ देंगे यदि मैं राधा नाम का ध्यान करना छोड़ दूं या राधा रूप का ध्यान करना छोड़ दूं सत्य रुक्मी आदि ने प्रार्थना की एक बार मुझे ऐसे रूप का दर्शन करा दो तो प्रभु ने कहा कभी ऐसी स्थिति आई कभी ऐसा अवसर आया तो आपको जरूर दर्शन कराएंगे एक बात कहते हैं की सूर्य ग्रहण पड़ा प्रभास क्षेत्र में समस्त विश्व के सब राजा लोग आये तो यहाँ से ब्रज से नंद और विष्णु जी भी वहां गए तो श्री सचरियों के साथ श्री की भी वहां पर जब परस्पर शब मिले तो लालू श्री से मिलने के लिए आए ये पृथ्वी इलाके के अंतर्गत की बात है ऐसा भागवत में आता है कि गए प्रवास हजार तो श्री लालू एकांत में अकेले श्री से मिलने आए बहुत अमनय विनय करके प्रियादियों को प्रसन्न किया इसके बाद आप धीरे से बात रखी कि हमारी जो रानियां प्रतिरानियां हैं वो आपके श्री चरणों के दर्शन करना चाहती है यदि आपका आदेश हो तो, तो आ जाए तो उनका प्रीतम दिशा आपको सुख मिले जैसे आपको मिले सत्य भावा रुकुणी से कहा कि तो मैंने तो दर्शन कराया और आदेश भी ले आया हो आप अमुख शिविर में चले जाइए वहां स्त्रिया अपने सेचरियो के साथ विराजमान उनके ये लीला की बात है। रात निम लीला बिल्कुल तो इसके बर्दाश्त नहीं होगा कि वो कहीं प्रवास क्षेत्र और कहीं वो द्वारिका जिस बात करने का अवसर पा गए श्री जिसे ऐसा कभी हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा बात तो मानी नहीं जा सकती कि चतुर्भुज द्वारिका प्रिया के समक्ष पधारे ऐसा हो पर्व धारण करने वाले ईश्वर्य वाले ऐसे महामाधुर्य प्रिया जी का दर्शन कर ले ऐसा हो सकता ऐसा ऐसा मन क्योंकि प्रिया जो महामाधुरी रश्मि है देखो ये था नामते जैसे प्रभु को भजा जाता है वैसा ही अनुभव कराते ऐसे सौंदर्य माधुर्य विधि प्रभु कहीं सुवर बन सकते मारा रूप धारण किए गए क्या मत्स्य उद्धारण क्या पूर्व रूप कैसा भावला रूप पूरा त्रिगोन काल रहा था रूप हरी की इस लीला राह को कुछ जानने वाले वो कभी संशय नहीं करते जो कुछ भी बोला जाए वो भी थोड़ा ही है क्योंकि बहुत अद्भुत लीला है अद्भुत लीला है कोई नहीं। हर समय अब्दुल समीप रह गए हर समय द्वारिका में ब्राह्मण आया और हाय हाय करके रोने लगा कि देखो राजा यहाँ का जब कोई न कोई अधर्माचरण जरूर यहाँ होता क्योंकि ऐसे राजा के राज्य में मेरे संतान का जीवन नष्ट हो जाता है जो संतार होती है जाती है और बड़ा आलाप सलाब कर वो जा रहा था अरे अर्जुन ने कहा रुको रुको ब्राह्मण क्या बात है उन्होंने कहा एक धनुषधारी अर्जुन हम क्या कहे पता नहीं राजा का दोष है या किसका दोष है या मेरे भाग्य का दोष है अभी नवजात शिशु प्रकट होते ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है बोलो कितना घोर कुछ समय आ गया है जबकि पूरी आयु होने पर पिता के सामने पुत्री की मृत्यु हो रहा महापाप का लक्षण है अब मैं किसका पाप मानू अपना मानू या राजा का मानू अरे उन्होंने तुम चिंता मत करो जहां गांडी धनुषधारी अर्जुन विराजमान है वहां का ब्राह्मण रो से सकता तुम चिंता मत करना अब की गर्भवे तो मुझे बताना काल की भी सामर्थ्य की तुम्हारे बालक को मार दे अब अरे उनका तुम क्या बातें बराते हो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और बलराम है वहां तुम ऐसी बात कर रहे हो अरे बोले मैं श्री कृष्ण नहीं हो मैं गांधी धन अर्जुन हूँ ऐसा आया है इसमें इसमें इस दो भाव है एक तो कह रहा है कि मैं कोई कृष्ण बलराव थोड़ी मैं उनके चरणों का दास हूँ मैं जो प्रतिज्ञा करूंगा भगवान उसका निर्वाह करेंगे और दूसरी बात बात यह आती कि वो कोई श्रीकृष्ण छोड़ी हो किरण छोड़ करके भाग जाएंगे तो गांधी युद्ध कर दूंगा पर अपने जैसे भाव इसमें लग सके ब्राह्मण ने बड़ी अर्जुन की प्रशंसा की और पूर्ण विश्वास करके चला गया बड़े लीला बिहारी पर अगली बार तो सौ मिलता था इस बार सौ में नहीं मिला अगर बालक प्रकट होते ही अंतर ध्यान अर्जुन ने जानू कि पूरे जहां प्रसव होना था उस पूरे घर को अपने दिव्य बाणों दिव्यस्त्रों के द्वारा सुरक्षित कर दिया था कि वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगी काल भी प्रवेश करेगा तो अर्जुन की आज्ञा से प्रवेश करेगा ऐसे दिव्यास्त्रों से पूरे श्रुतिकाग्रह को उन्होंने पूर्ण रूप से कवच की तरह ढक रखा था आश्चर्य पहले तो सव मिल जाता था तो शव भी नहीं मिला जन्म होते ही अंतर अब वो ब्राह्मण हल्ला मचाने लगा हाय मैं इस नपुंसक के चक्कर में आ गया बहुत बहुत कटुजल अर्जुन को बोले ऐसा और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि ब्राह्मण विश्वास करना है तुम्हें तुम्हारे बालक की रक्षा न कर सका तो मैं चीता में जल करके रात हो जाऊंगा अब तो अर्जुन को बुरा लगा कि क्या हो गया बढ़िया भूतली तत्काल अपने योग बोल से हम पूरी गए हो ब्राह्मण का बालक बोले आने स्वर्ग गए सब लोगों में गए ब्रह्म तक गए नीचे के समस्त लोकों में गए कहीं कहीं भी इतनी ये रचना है ब्रह्मा की कहीं भी बालक नहीं मिला तो निराश हो गए क्या करें अब भगवान कुछ नहीं बोले चुप है सीधा लगाए जब बैठे हुए तो उनका अर्थ तुम तो निराश क्यों हो रहे हो अर्थात अभी तुमने अभी पूरी सामर्थ्य अपनी लगाई आपकी पूरी सामर्थ्य मैं बैठ शरणागति पूरी सामर्थ्य शरण्य होती हैं यदि उस शरण्य को यही तो कृपा है कि शरणागति का यही तो प्रबल बल है कि वो यदि शरण्य का विस्मरण नहीं कर दे तो शरण्य उसका विस्मरण नहीं करता। हो। का कर शरणागति यदि शरण्य का विस्मरण कर एक बार भी श्री कृष्ण की याद नहीं की एक बार भी नहीं पुकारा एक बार भी इस विषय में सलाह नहीं ली लेकिन देखो कितने कृपा निधान है समीप ही अका अर्जुन तुम अपने को तिरस्कार क्यों कर रहे हो चलो हमारे साथ दिग्विजत और दिव्य हुटा हुआ दारूक नाम का शासकीय यहाँ के विराजमान ठाकुर जी अर्जुन को लेकर बैठे पूरंकार राज को पार करके जलराज को पार करके महान के जब स्वरूप होते वहां उमा के दर्शन में प्रणाम किया बातचीत से उन्होंने कहा मैं तुम्हारे दर्शन के लिए ऐसा करा ले हुए सब ब्राह्मण के बेटे ले जाऊंगा अर्जुन की खोपड़ी का श्री है क्या आज तक मैं समझ है क्या ये वस्तु समीप रहते हंसते खेलते खाते हुए भी उनको कोई नहीं जान सकता समीप रहे कोई नहीं जान पाया आज ये इतने हैं ऐसे कोई नहीं जान पाया कोई जाने यही दे ही जना जितना अर्जुन की बुद्धि ही काम न करे अर्जुन की कोई साधारण बुद्धि है दिव्य बुद्धि वाले महापुरुष है कि ये श्री कृष्ण जिनको प्रणाम कर रहे ये भूमा पुरुष तो कौन है अरे यही सब भूमा पुरुष है सब कितने लीला बिहारी आप की लीला कोई नहीं पार पाया इनकी लीला को कोई नहीं पार पाया द्वारिकाधीश ठाकुर जी श्री किशोरी जी के समस्त अपनी रानी पटरानियों को प्रार्थना संयुक्त आदेश लेने के बाद भेजा हमें बड़ी सुंदर मिलने की सामग्रिया पुष्पादित द्रव्य आज लेकर के ले चली देवी शिविर ने समस्त दासियों को हटा दिया आगे रुक में शत्रुभाव आदि अष्टपट रानिया पीछे कुछ रानिया जे भी प्रथम देवड़ी पे गये शिविर के तो ऐसी छसक में भरी हुई दो सुकुमारी किशोरियों को देखा देखते ही लगा इन्हीं में कोई स्त्री जी है साफ पुष्पर के करके दंडवस् उन्होंने कहा स्वामी जी अंदर में है उनको सब कुछ हुआ की तो दासिया है फिर दूसरी देवड़ी पे गयी वो सौंदर्य प्रकाशित हो रहा था सहचरियों का रूप में के रस में भरी हुई खड़ी थी पक्का विश्वास हो गया कि हम यही स्वामी आराम कर लें उनका स्वामी अंतर अब तो बड़ा सकुछ लगा कि जिनकी दासियों का ऐसा सौंदर्य है जहां श्रीजी विराजमान थी उस व्यूही को पार करने के सामर्थ्य मूर्छित होकर समस्त रानियां मां और पटरानियां गिर गई ऐसा महा तेजो रूप निकुंज कलेव नेत्रादिपंड स्थित महान तेजास मनंत तड़िलता प्रौढ़ अनुराग मद विम चारूर्ति महान अनुराग मद से भरे हुए नेत्र दिव्य देश प्रगत अनंत बिजलियों जैसा श्री जी के श्री अंग से देखने की सामर्थ्य नहीं हुई महालक्ष्मी के अवतार श्री रुक्णी जी भूमि अवतार श्री सत्य जी बड़ी बड़ी शक्तियाँ ये सब कोई साधारण नहीं ये सब भागवतिक शक्तियाँ है तब तो मुर्चित के गिर गए श्री ललिता विशाखा जिसे चरियों ने दियाू का भावदेव के प्रया को दर्शन देना चाहते हैं प्रियाजी का चरणामत उतारा और महाराजों के बुखार पे डाला जे भी डाला तो उनको प्रेम दृष्टि प्राप्त हुई फिर प्रेम दृष्टि के द्वारा श्री जी का दर्शन करे ऐश्वर्य दृष्टि से हमारी श्री जी को कभी कोई देख ही नहीं सकता बिना प्रेम दृष्टि हुए श्री जी के चरणार्ड का कोई अवलोकन ही नहीं कर सकता और ये प्रेम दृष्टि सिर्फ सचरियों की ही कृपा से आती है इसीलिए बिना सहचरी कृपा के कोई प्रिया जी तक पहुँच ही नहीं सकता साक्षात सहचरियाँ अवतरित होकर वृंदावन में निकुंज के रस को प्रकाशित कर रही है जो इन आचार्यों की सहचरी भाव भाव पुरुषों की शरण में नहीं होता वो हमारी प्रिया जी के दर्शन नहीं कर सकता इंतजन मात्र भी किसी तरह में उस रस को प्राप्त नहीं कर सकता ऐसी है हमारी किशोरी जो की दासियाँ की सत्य भाव रुक्णी जामती आदि जो है ये मूर्छित होकर गिर जाती है के उस रूप वह को देखने की सामर्थ्य नहीं रखती और उनके श्री अंगों का पत्रावली रचे तुम कपोले मध्रम विचित्र कवरिम नवमल्लिका भी अंगों का श्रृंगार करती है सहचरिया बेहोश रह की तो बात जाले दो लाल लड़ाती है कि श्री अंगों में भी प्रकार की पत्रावली की रचना करती है सदगंधमान लवचंद लवंग विध प्रकार की सुख सामग्रियाँ लेकर सैचरिया के पीछे पीछे चलती कैसी है कैसी सैचरिया है लक्ष्मी कोटिक्ष लक्षण लसन लीला की सोदी से करोड़ करोड़ लक्ष्मियों को भी हस्प कर देने वाले सौंदर्य से युक्त है श्री स्वामी जी की दासियां सचरिया कैसा अद्भुत वृंदावन का सुख है सोचो कैसे कैसे सुंदर रंग बिरंगी पोशाक धारण किए हुए सुन्दरता की सीमा सैचरिया और असीम सौंदर्य माधुर्य लिए हुए प्रियालाल विराजमान है अगर एक बार झांकी मिल जाए तो कोई किसी और को देखने की इच्छा करेगा क्या कदापि नहीं बिल्कुल नहीं तो ये झांकी कैसे मिलेगी गुरु प्रदत्त नाम के द्वारा ध्यान रखना गुरु प्रदत्त नाम के द्वारा शर्त है गुरु प्रदत्त नाम आचार्य परम्परागत जो रश्मय उपासना से युक्त महापुरुष रसिक महानुभाव है उनके द्वारा दिए हुए नाम का निंतर जब किया जाए और ऐसे नाम का जब किया जाए कि हमारी श्रवण्री हमारी ज्ञानेन्द्रीय हमारी नेत्रेन्द्रीय हमारी वाक्यन्द्री हमारी ऋषेन्द्री सब ज्ञानेन्द्रिया और रषेन्द्रिया सब नाम में हो जाए सब नाम में हो जाए अगर नाम हमारे हृदय में हर समय स्पृत होने लगे तो नाम में ही धाम और धाम में ही पियालाल से चरीगढ़ धाम में ही प्रियालाल सहरीगण विराजमान है नाम में ही धाम विराजमान है और नाम गुरू प्रदत्त नाम जो हम अपनी जिभ्या में सुमिलन करते तो जिभ्या से फिर कंठ में आता है और कंठ से फिर हृदय में आ जाता है और जे हृदय में आया तो जैसे वो कुछ भी पाते हैं वो समस्त नष्ट नाड़ियों में फैल जाता है ऐसे ही नाम नष्ट नाड़ियों में फैल जाता है फिर नाम का प्रकाश हृदय में प्रकट होता है उसी प्रकाश में धाम दिखाई देता है और इसी धाम में अनंत से चरियों के सहित श्री क्रियालाल के दर्शन होते हैं सबसे पहले गुरु प्रदत्त नाम नाम का निरंतर जप निरतर जप श्री गोरी जी ने वर्णन किया है इसमें एक बार चर्चा की थी कि नाम का जब ध्यान से होना चाहिए भले कम हो मतलब गणना में कम हो गणना में तो इसलिए लगाया जाता है कि मन बेईमान है अगर हमने अमुक संख्या रख दी तो फिर उतना करना ही करना है इसलिए इसको बांधने के लिए लगाया जाता है वस्तुता नाम का रसा करने के लिए फिर संख्या पर दृष्टि नहीं रखे फिर नाम पर दृष्टि रखे पूरा जैसे राधा बल्लभ रा बल्लभ सुंदर सर अक्षरों से रंग बिरंगे अक्षरों से मानस पटल पेली लिखो बार बार बार बार श्रवणेन्द्रीय श्रवण करे नेत्री नाम का दर्शन करे एक, एक इंद्री में लगे। पूर्ण चिंतन अगर एक बार भी ऐसा नाम होगा तो सीधे हृदय पर उसका प्रहार होगा जितनी वासनाएं सब चीज हो जाएगी जरूर कुछ समय तक ऐसा जब जरूर कर जो गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त संख्या है उसको जरूर करना चाहिए पर कुछ समय ऐसे भी जब का अभ्यास किया जाए इस तरह के जब के अभ्यास में रसा स्वादन होने लगता है और जब गारणयता पूर्वक ऐसा ध्यान पूर्वक जब किया जाता है तो रूप प्रकाशित होने लगता है जब रूप प्रकाशित होता है पहले नाम का ध्यान गाढ़ रूप से करें नाम रूप के चक्कर में न पड़े किसी की सामर्थनी के रूप का दर्शन कर सके बिल्कुल नहीं कर सकता ये जो बोले हम किशोरी जी के लाल लालजू की, की मानसिक सेवा करते हैं ये कल्पना है सेवा तभी मानी जाएगी पहले रूप तो प्रकाशित हो सेव्य तो प्रकाशित हो पहले सेब प्रकाशित हो तो क्या सेवा करें फिर बोले पहले नाम की सेवा करो जैसा हमारे आओ हाँ में आता है यहां में गुरुजनों ने जो आदेश किया है कि नाम जो है वो रूप को अपने में समाये हुए हैं नाम का ही चिंतन किया जाए नाम को ही प्रकट सेवा में विराजमान किया जाए नाम का ही चरणान लिया जाए नाम का ही ध्यान किया जाए नाम का ही मानसिक सेवन किया जाए मानसिक पूजा भी नाम की ही की जाए फिर आप देखो उस नाम से जो रूप प्रकाशित होगा वो होगी उत्तम सेवा का प्रयोग अभी जो हम कल्पना करते हैं रूप की वैसे ठीक है ऐसा भी ठीक है लेकिन आज तक किसी चित्रकार की सामर्थ्य की प्रिया जी के रूप का चित्रण कर सके कोई ऐसी स्याही नहीं पैदा हुई जैसी गौरांगी प्रिया जो की स्त्री मोती गौरी मार ऐसी स्थिति सृष्टि में अरे अनंत सौंदर्य मेरे सिंधुश्री लाल जी की सौंदर्य सिन्दता के एक बिंदु से पूरा त्रिभुवन सौंदर्यशाली है ऐसे सौंदर्य सिंधु श्री लाल जो जिनकी कृपा कटाक्ष की याचना करते रहते हैं जिनके किसी एक श्री अंग का दर्शन करके विवश हो जाते हैं ऐसी सौंदर्यता वही प्रियाजू के श्रीअंगों की सौंदर्यता के लिए कौन सी चाहिए है आप विचार करके देखिए नाम वो सामर्थ्य रखता है कि रूप को प्रकाशित कर देता है राधा राम राधा रूप को प्रकाशित कर देता है दूसरी कोई है नहीं पद्धति कोई पद्धति नहीं ऐसा करुणा में ऐसा महासौंदर्य महानाम्य में आनंद महा में, में सुखमय पियाू का रूप है कि जो देखेगा कलम बंद हो जाएगा, लिखने लायक ही नहीं रहेगा ये तो राम है या नाम स्वरूप आचार्य है जो स्वरूप को देख करके वर्णन कर रहे हैं खूब नाम में समय पहले हृदय में नाम का ध्यान करना चाहते पहले जिद्या में नाम होता है फिर कंठ में नाम होता है, फिर हृदय से जब हृदय में नाम चलने लगता है तो नाम प्रकाशित हो जाता है जैसे राधा तो नेत्रों में यहाँ आज्ञा चक्र में भी जब चिंतन जाता है तो नाम जब कंठ में चलता है तो दिखाई दे रहा नाम पूरा नाम हृदय में विराजमान ऐसा लगता है दिव्य कमल है उसपे राधा नाम विराजमान उसपे राधा वल्लम नाम राधे श्याम नाम विराजमान बस उसी का ध्यान कीजिए चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते क्रिया करते हर समय जब हृदय में अंतर्मुखता आ जाएगी देखो इस अंतर्मुखता की प्राप्ति के लिए पहले परहेज कर लेना है ना कोई समाचार सुनना है ना कोई टीवी देखना ना कोई भजन सुनना है बहिर्मुखता के हर साधन को धीरे धीरे में छोड़ना है ये जो टीवी में समाचार सुनते हैं पत्र पढ़ते है या जो अन्य अन्य सब के इनसे भजन में जिनका भजन चल गया मुझे रात भी बैठे पुल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने ही नहीं रहेगा ही नहीं रहेगा देखने को तो ऐसा लगेगा टीवी देखकर बैठे दृश्य गायब है वो अपने दृश्य रहे अपने को देख रहे में कितना पुष्ट हो साधक को जब तक रोम रोम और रग रग बोले तब तो चुनाव स्वाद हो पाए जब तक, तक, तक एक एक रोम में राम ये नाम रम जाए तब तक, तक उसे इन साधनों का त्याग कर देना चाहिए टीवी बिल्कुल नहीं देखे जो बात कर रहे हैं बिल्कुल टीवी नहीं देखने चाहिए किसी भी तरह से हमें समाचार न सुनना चाहिए न पढ़ना चाहिए कोई भी व्यसन, व्यसंधान तंबाखू मसाला पान ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो ये जरूर प्रहित करो सांसारिक चर्चा विषय चर्चा इनका बिल्कुल क्या जो आदमी बैठ करके तुम्हें संसार की बातें सुनाता हूँ उससे दूरी बना लो राजकथा भोग कथा ग्राम में कथा विषय कथा इस सब का त्याग कर देना चाहिए शांत भाव से निरंतर क्रियालाल के जनों का संग करते हुए उनकी लीला का कथन श्रवण करते हुए एकाग्रचित से नाम में वृत्ति रखनी चाहिए बहिर्मुक्ता जिससे हमारी बढ़े उन साधनों का भी त्याग कर देना चाहिए अंतर्मुक्ता जिससे बढ़े हमें उन्हीं साधनों को स्वीकार करना चाहिए क्या भोला जी सी बुरी शक्ति कहते हैं ये के भी तरह अरुज है बाहर का चू दिखावे हृदय के अंदर ही नाम का दर्शन कीजिए नाम का ध्यान कीजिए बाहर आग खोलो तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे केवल नाम दिखाई दे बाहर कछूला तब कछु भीतर ही और नाम एक है जावे ना बाहर कुछ दिखाई दे ना अंदर कुछ एक मात्र नाम ही नाम दिखाई दे ऐसी तबयता प्राप्त करने की आपको लो कोई भी जड़ चैतन्य वस्तु में दृष्टि जाए तो वहाँ नाम लिखा दिखाई दे नाम ही दे अंदर आंख मूँदा तो नाम ही दिखाई दे रहा है इतनी अंतरमुक्ता नाम में जब होगी तब रूप प्रकाशित होगा नाम ही रूप को प्रकाशित करेगा एक बार नाम का ऐसा रस आ गया बस हो गई पूर्णता अब जतना नहीं पड़ेगा अपने आप नाम चलेगा ही के भीतर अरुझे बाहर कचू न दिखावे ही के भीतर श्रवण समावे बाहेरे को न छूना अब जो कानून लगाए हैं बाजा भी सुनते जा रहे हैं माला भी जबते जा रहे हैं बताओ दो तो काम कैसे हो सकते हैं यह आदमी एक मन बहुत कर कई कोने उन्हें सच पायो जो नाम चल रहा है उसको सुनो जो बहिर्मुख श्रवणेन्द्रीय है उसको अंतर्मुख करो अंदर जो मानसिक नाम चल रहा है मानसिक मंत्र चला, चला चुपचाप उसका श्रवन करो एकांत सेवन करते हुए इस साधन के अभ्यास के लिए घड़ी की टिकटिक भी बाधा पहुंचाई है जो टिक टिक होती तो गुस्सा आई से निकाल के रख दिया ये बार बार विक्षेप अंतर मुख नाम का चिंतन करने में विक्षेप पहुंचाती है पूर्ण एकाग्रता पूर्ण शांत, जैसे गंगा किनारे यमुना किनारे ऐसी एकदम निर्जन बन में जहां कोई शोरगुल न सुनाई दे ऐसी जगह बहुत अच्छी साधनाएं होती या ऐसी गुफा या ऐसा जहां एकांत कमरा जहाँ ज्यादा शोरगुल न सुनाई दे ऐसे एकांत में बैठ करके श्रवणेन्द्री को अंतर्मुख करो अंदर जो नाम या मंत्र चल रहा उसको सुनो नेत्रेन्द्री को अंतर्मुख करो जो नाम चल रहा बार बार उसका दर्शन करो आगे वर्णन करते हैं के भीतर वानी बीर में बाहर बचन न आव इस प्रकार इस नाम की इस तरह की साधना करने वाले को बहुत बोलने का अभ्यास नहीं रखना चाहिए अंदर ही अंदर बाणी परा पश्चंती मध्यमा वैखरी वैखरी को स्टाप दे रोक दे मध्यमा से फिर पश्चन्ती में पहुंचे पश्चिमती से परा वाणी में नाम स्त्री तो होने लगता है रोम रोम नामाकार वृद्धि हो जाती है पूरी जो वाक शक्ति है वो पूरी नाम में लगा लंतर्मुख नाम लो बाहर से मौन अंदर से निरंतर नाम चलना है जब वो ऐसी नाम में रुचि आ जाती है तो बोलना भार सा लगता है डर लगता है किसी से मिलने में कि आएगा ये बात करेगा नाम श्रवण छूट जाएगा नाम दर्शन छूट जाएगा नाम कब छूट जाएगा, बिल्कुल ओठ बंद है मुख बंद है और अंतर ही अंतर में नाम चल रहा है अंतर में ही नाम का दर्शन कर रहे अंतर में ही नाम का श्रवण कर रहे हैं यह है बहुत जल्दी भगवत प्रेम प्राप्त करने का साधन जिसे बहुत शीघ्र निर्विकार चित्त हो हो तो ऐसा साधन प्रारंभ कर लो, नाम का अंदर ही ध्यान नाम का अंदर ही श्रवण नाम का अंदर ही गान मौन बाहर सुशांत सिद्धों वे काम के भीतर बानी बीर में बाहर बचन न स्वाद रस परस ही बाहर मन नहीं धावे नाम का ही स्वाद नाम की ही सौरभ अंदर ही अंदर हृदय में नाम चिल्ला है वही नाम का स्वाद नाम की सौरव है जिस समय नाम के आप अनन्न्य हो जाएंगे किसी एक नाम के तो उस नाम की गंध आपको अंगों में आने लगे आप जिसके अनन्न्य हो जाएंगे नाम धाम रूप लीला गुरु जिसके भी अनन्न्य हो जाएंगे यदि आप अपने गुरुदेव किसी का किसी का स्पर्श नहीं करते तो आपके अंदर कुछ ही वर्षों में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि गुरु की तो बात जाने तो गुरु की वस्तु भी कोई आसपास होगी तो आपको पता चल जाएगा आपकी घानंदी बता देगी कि आपकी गुरु की कोई वस्तु है आसपास श्री अमीर खुसरो जी अपने गुरु के आनंद थे यद्यपि वो व्यापारी थे गृहस्थ थे पर अपने गुरु के आनंद तो किसी गुरुदेव के चरणार्ग के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करते थे पूर्ण गुरु में समर्पण वृत्ति के द्वारा अनंता एक किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी का ब्याह था उसको लगा कि यहाँ पीरौलिया साहब आये हुए है बड़े सिद्ध फकीर है वो हमारे ऊपर कृपा कर देंगे तो कुछ घर मिल जाएगा बेटी का ब्याह हो जाएगा उनके पास थे दंडोल किया का बाबा बेटी का ब्याह है कुछ धन चाहिए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास धन कहाँ है उनका बाबा आप सिद्ध पुरुष हमने सुना है आपके पास से कोई विमुख नहीं जाता आप कृपा करो तो मुझे धन चाहिए उनका परसों आना परसों जाओ चला गया परसों फिर आया बाबा बेटी का ब्याह है परसों आया था आपने आज के लिए कहा बोले परसों आना जाओ फिर फिर वापस कर दिया तीसरी बार फिर बाबा आओ वापस न करो उठा ले जाता ले जाता और ब्राह्मण ने सोचा कि पादुका ले जा क्या करूंगा लकड़ी की पादुका है कोई सोना चांदी मड़ा होता तो व्यापार के काम में आता लेकिन बाबा ने कहा है अब ले ही चलना है क्योंकि संत की आज थोड़ा संधान था पादुका उठाई अब पादुका कहा ले तो पादुका सर में रखे पादुका लेके जा रहे थे उधर तेरा उनको बे हीरे जवाहरा तसर्फियां रखकर के बड़े व्यापारी थे फिर खुशरो जी वो जा रहे थे तो उनको खुशबू आई उनका मेरे गुरु की कोई वस्तु है आसपास जो निकलते उसको सूंघते जो ब्राह्मण नदी का से यही कहीं कसूर है पूछा कहाँ से आ रहे हो बोले पीरोलिया साहब के पास से आ रहा अरे गुरुदेव भगवान के पास से आ रहे हो क्या मिला आपको बोले पादुक गुरु ने आपको पादुका दे दी तो बोले पादुका देनी कौन सी बड़ी बात कर दी हमें तो धन तुम्हें धन चाहिए ये त्यारा ऊँटो में असरपीर और हीरा जवाहरा ले जा मुझे गुरु की पादुका दे दो पादुका ली सर पे नाश्ते में के नाश्ते हुए पहुंचे और जाके कहा की सरकार ये पादुका लाया बोले कितने में लाए बोले त्यारा ऊँटों की असर हीरा जवाहर आदि से बोले सस्ती मिल गयी रख दे जा। जा। जा। जा। जा। सस्ती मिल गयी रख दे ये जब अपने गुरु का आनंद हो जाता है तो गुरु के स्त्री अंग की सौरभ का कोई भी वस्तु हो तो उसको पता चलेगा मेरे गुरुदेव भगवान की कोई वस्तु है ऐसे स्त्री नाम में जब आनंद हो जाता है तो नाम का सौरभ उसके हृदय में प्रकट होता है ध्यान इंद्री बाहर के सौरभ से रही हो जाती है के नाम सौरभ का रसास्वाद ज्ञान इंद्री करती है नाम के रस में डूब जाता है मन जब इस मोटी का नाम जब होता है तो बोले तो तो तो तो तो तो तो भीतर हित हितजोरी सब द्वारे मुंद जावे हृदय रूपी बिकुजे हित बनी श्री हित हरिवंश जोरी रू है गुणगन मात लाल मरकत मन छमीलो तुम जो कंचन श्री इंद्र निर्मण श्याम मनोहर सात पूं मत का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय रूपी निकुंज में हृदय रूपी वृंदावन धाम में श्री प्रिया का प्रादुर्भाव हो जाता है जब ऐसे नाम जब किया जाता है बोले ही भीतर प्रभत जोड़ी सब द्वारे मुंदी जावे जितनी इंद्रिया है सब निष्पर्शरूप रश गंध तमात्रा की भोक्ता जितनी ज्ञान इंद्रिया है के साथ इनको विस्मरण हो जाता है शब्द केवल सुनाई देता है निवृत्त निकुंद का स्पर्श केवल सुनाई देता है तो वृंदावन धाम के रसिकों का इसीजनों का अगर इनको गंध सुनाई देती है सुनाई देती है तो प्रियालाल की स्त्री अंग्र की सौरभ ही सब इंद्रियाएं बहिर्मुखता से रहित हो जाती है बस अंदर का ही इनको शाम मीना प्रारंभ हो जाता है ये प्रेम की उन्वत्त दशा उसके हृदय में नाम के द्वारा प्रकट हुई है भीतर प्रगट हित जोड़ी शब द्वारे मुंद जावे तब ही बैठी बैठी हित तो भोरी उमगन लाल लड़ावे फिर नाम जापक का भी रूप बदल जाता है वो सचरी भावे सचरी बपु धारण करके हृदय रूपी निकुंज में प्रिया प्रीतम के समीप सुंदर सुंदर पदार्थों से वस्तुओं से दिप्य हितमय पदार्थों से हितमय भाव के द्वारा हितमय लाल लीलाल की सेवा करने लगता है हृदय रूपी निकुंज में हृदय में ही सहचरी भाव से शिष्यामा से उनकी सेवा में युक्त हो जाता है अब आई सेवा का शुरू क्योंकि अमृत प्रकाशित हो गया है प्रियालाल का स्वरूप प्रकाशित होते ही अपना सहचरी भाव प्रकट हो जाता है तब तक सहचरी भाव की कल्पना होती जब तक श्री स्वामी जी का साक्षात्कार नहीं होता सहचरी भाव और साक्षात्कार बिल्कुल सम एक ही स्थिति इधर प्रियालाल का प्रादुर्भाव होता है इधर इधर, इधर सहचरी भाव का प्रादुर्भाव होता हृदय रूपी नृतुन में सहचरी भाव से युक्त हो श्री प्रियालाल की सेवा पूर्ण रूप से तन्मय हो जाता है हित को बन हित की ही जमुना हित को कुंज सुहावे हित के दंपति हित की सजनी हित सो हित दुलरावे हित को बन अर्थात प्रेम मय वृंदावन प्रेम मई ही यमुना प्रेम मयी ही निवृत्त निपुण्य प्रेम मयी दंपति सी प्रियालाल और प्रेम मयी ही वो सहचरी प्रेममयी भाव के द्वारा लाल प्यार के द्वारा सी पियाला लाल सुख पहुँचा रही है गोरी हित हित ही की आचक कृपा को पावे हित तन हित मन हित की इंद्री हित ही हित ही सिरावे प्रेम में मन के द्वारा प्रेम में बुद्धि के द्वारा प्रेम में तन के द्वारा प्रेम की याचना करते हुए प्रेम में हृदय में प्रेम की शीतलता का अनुभव करते हुए वो उपासक घन्य धन्य हो जाता है यह है नाम का स्वरूप नाम से ही जोड़ी का प्रादुर्भाव हृदय में हो गया नाम के द्वारा ऐसे नाम जपा जाए नाम का श्रवण नाम का दर्शन नाम का स्पर्श नाम का रसास्वादन नाम की ही गंध पूर्ण रूप से नाम में तलमय हो जाए तो रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है और रूप से ही लीला का अनुभव होने लगता है नाम से धाम धाम में रूप और लीला दोनों का अनुभव होने लगता है धाम प्रगट में जहां वास कर रहे इससे नाम में बहुत जल्दी अंतर्मुक्ता बहुत जल्दी आती है यहाँ या तो बहुत कोड़े नाम जब में ही प्रीति प्रकट हो जाती है धाम है नाम ये मेरो प्यारी भयो नैना मोहनलाल नैनाट के ही सो तो हित भोरी बेहाल हृदय प्यारी बन गई और नैना मोहनलाल बन गए अब ये नैना हृदय रूपी प्यारी में आसक्त हो गए वे बाहर देखते ही नहीं है आसक्त होती इतनी बेहाल प्रेम की स्थिति इतनी महान प्रेम की पीर प्रकट हुई जब सो वो छवि गढ़ी ही, ही कही न जाए नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुरी जाए जब से नाम की कृपा से रूप बाधित प्रकट हुई तो हृदय शीतल हो गया ऐसा हृदय शीतल वैहित दैविक बहुत ही ताप से इससे तो हृदय शीतल हो गया लेकिन दर्शन होते हुए प्रेम की प्यास बढ़ गई इसलिए और हृदय जलने लगा अब तो त्रिताप जनित हृदय था वो तो शीतल हो गया लेकिन प्रेम जनित जो प्रेमानी प्रकट हुई उससे हृदय जलने लगा बोले नित सिरात नित ही तपत टूटी टूटी जुड़ जाए प्रेम ऐसी दशा प्रकट होती है कि कभी कभी हृदय टूक टूक हो जाता है जब वो होता है उनसे वियोग का तो हृदय टूक टूक हो जाता है कभी उनके संयोग का वो होता है तो हृदय शीतल होकर के संपूर्ण हो जाता है ऐसी दशा प्रेम की कठिन पीर रहे प्रेम की बिरले जाने ताही नाम से रूप रूप, रूप से ऐसा भारत प्रेम प्रकट हो गया बोले जब महाकठिन है पीर प्रेम की कोई तो बिरला हृदय ही जान सकता है जिसने नाम जब किया है वही प्रेम की पीर को सह सकता है सब नहीं सह सकते इसे लोग कहते क्या चला जाएगा पिया प्रीतम दर्शन दे दे चला नहीं जाएगा दर्शन करने वाला ही नहीं रह जाएगा इसलिए पहले नाम जप करो ऋष्को की सेवा करो हृदय इतना पुष्ट हो इतना बलवान हो हृदय कि संसार के सारे के सारे विकार द्वंद्व एक साथ ऊपर आ जाए फिर भी हमारा हृदय विचलित ना हो तब कहीं जाके प्रेम के विकार को सहने की योग्यता प्राप्त करेगा ऐसे थोड़ी प्रेम महाविकार है पहले इन छोटे मोटे काम करो तो लोग मोह मन मत्सर विकारों को तो सह जाओ जब इनको सह के हृदय पुष्ट हो यम ही नुषम पुरुषर्षम सम सुखा धीरम सो अमृतवाए कल्पते वो अमृत पद को प्राप्त होता है ऐसे अमृत पद वाला जो समस्त वेगो को जाता है वो इस प्रेम वेग के सहन करने की शावक पाता है कठिन पीर है प्रेम की बिरले जाने ताही जो जाने कहे नहीं सह सराही सराही सब ध्यान दीजिए सह सराही सराही जय हो जय हो आपकी जय हो ऐसा कह के वो उस कठिन पीर को सहता है सरा सरा की जय जय करके उस पीर को सहता है जो चाले ते कहे नहीं सह सराही सराही जब प्रेम प्रकट होता है तो महान व्यथा होती है उस व्यथा को जो गंभीरता पूर्वक जय जयकार करके सराह सराह के आते प्रेम की धन्य धन्य स्थिति को सहता है कभी कहता नहीं है सहता है उसे प्रेम की पीर को सह जाता है ना काबू सो गो ये स्थिति आ रही है ना काबू सो गो ना कोई व्यवहार अपनी कुवरी कृपाल को जियत निहारी निहारी ये प्रेम की स्थिति आई न किसी से बोलना अच्छा लगता है बात करना अच्छा लगता है ना कोई व्यवहार करना अच्छा लगता है तो जी का है सिरा तो है बोले अपनी कुंवरी कृपाल जियत निहारी निहारी बस अपनी प्यारियों के रूप रशासव का पालन करके वो जीवित है ना किसी से कुछ बोलता है ना किसी की कुछ सुनता है सुने न काहू की कही कहे न अपनी बात रूप में मगन रहे दिन दिलदार ना काहू शो बोलिबो, ना कोई व्यवहार अपनी कल कृपाल को तुम तो निहारी निहारी जी तो ही ऐसी चाहिए जी तो ही ऐसी चाहिए सभी की सहि ले ही। घट घट में प्रभु रमी रहे काको उत्तर दे ये हृदय में उसकी याद प्रकट हो जाता है अगर कोई उसे सताता है तो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि जानता है स्वरूपों में प्रभु विराजमान है इसलिए हर प्रतिकूलता को हंस के सह जाता है जी तो ही ऐसी चाहिए सब ही की सही ही घट घट में प्रभु रमी रहे तो काको उत्तर दे ही किसी भी प्रतिकूल व्यवहार का कोई उत्तर नहीं क्योंकि सब में अपने प्रीतम ही रम रहे हैं इसलिए वो सह जाता है इतना से जाए बोले घट तन छूट हुए लो हद है ये जो शरीर है बस इसी की छूटने तक की तो बात है बहुत बहुत कोई जान से मार ही तो देगा इससे ज्यादा क्या करेगा तन छूटी हुए लो हद है सहिले मन धरी धीर क्यों इतनी ममता करे छाड़े शरीर अरे एक बार पिया पियापीतम के लिए सहले हजारों बार को तो शरीर छोड़ चुका है एक बार पिया पीतम के लिए कितना भी कोई सताए सह जा चुप इससे ज्यादा क्या होगा बोते बो तो प्राण तो तो ही वर्ष कर देगा ना मान ही तो देगा अरे हजारों बार मर चुके हैं एक बार पिया पीतम के लिए भरे किसी को कितनी भी प्रतिकूलता हमारे साथ कोई करे हम कोई उत्तर नहीं देंगे ऐसी स्थिति होनी चाहिए ये स्थिति आती तभी जब की प्राप्ति की प्रबल चाह प्रगत हो जाए कन छुट्टी में लो हद है सही ले मन धरी धीर क्यों इतनी ममता करे को टिन छाड़े शरीर क्यों काहू को बावरे अपनो दुख सुनाए वो ही में दुख पावई तेरी जाये अय प्रेम के पति तू अपनी दुख व्यथा किसी को मत सुना क्यों सुना रहा है यदि तू दुख की बात सुनाएगा, तो सामने वाले के हृदय में दुख पहुंचेगा लेकिन तेरा दुख छूट थोड़ी जाएगा इसलिए मौन चुप रही मन की मन व्यथा रखिये मन में कोई सुनी खिली है लोग सब बात किन्न ले है कोई चाहे परमार्थिक व्यथा हो या लौकिक व्यवहारिकी व्यथा हो चुपचाप सह जाओ सहत सहत सहित है भगती द्वार जो जितना सह गया उतने भगवत प्रेम नजदीक पहुंच चुका था जितना सह जाएगा उतने वो प्रेम का अधिकारी हो जाएगा बोले किसी से अपने दुख की बात मत कहो चुपचाप की आलाल का चिंतन करते हुए सह जाओ यदि कहोगे तो दूसरे को दुख होगा कोई तुम्हारी पीर को बात छोड़ी लेगाख क्यों चतुर बनी अरुझत बारंबार भलो भलो कहीं छाड़ दे बहुबा तु व्यवहार अरे मूर्ख तू बहुत अच्छे अच्छे कार्य मत कर बहुत अच्छा अच्छा मत बोल ले तो फंस जाएगा यदि तू अच्छा बोलेगा तो फंस जाएगा अच्छा करेगा तो फंस जाएगा इसीलिए जड़ भरत जी के रूप में जब भ्रत जी आए ना तो कुछ अच्छा नहीं करते थे। जो कार्य दिया जाता तो सब बिगाड़ देते थे बिगाड़ने वाले को थोड़ी कार्य में रखा जाता सब फूर्ति कर देते चलो ये काम करने लायक ये अच्छा बोलने लायक नहीं अच्छा काम करने वाले बुरे को कौन रखता है बोले अच्छा करोगे तो फसोगे अपनी अरे मूर्ख तो अपने को बड़ा चतुर समझता है व्यवहार अच्छी तरह निभाएगा तो फस जाएगा अच्छी तरह व्यवहार करेगा अच्छी तरह व्यवहार की क्रिया निभाएगा तो संसार तुम्हें तो छोड़ने वाला थोड़ी हर रामद्यास जी ने जेब भंगिनी के टोकरी से एक टोली गाई परिवार जो राजा सब उनको छोड़ के जाने हैं भ्रष्ट हो गए बोले भंगी के हाथ इतने वो उच्चकोट के ब्राह्मणों के भंगी के हाथ के, के पार है इसका मतलब इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई अब ये गृहस्थी के काबिल नहीं रहे ये लोक धर्म मर्यादा के वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के काबिल ले रहे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ऐसा समझा एक पकौड़ी सब्जन चुके हरिमद्यास जी ने कहा अगर लोक व्यवहार की चतुरता बनी रही सुंदर व्यवहार करना आता रहा सुंदर क्रियाएं चलने आती रही तो संसार तुम्हें छोड़ेगा नहीं बोले अरे मोर के चतुरता छोड़ तो बार बार इसी चतुर्ता के कारण फंस रहा है लेकिन प्रियालाल की सेवा में ऐसा मत करना व्यवहार में संसार की हाँ प्रियालाल की सेवा में अगर ऐसा करो तो वो छोड़ दे तो किसी काम के नहीं रहेंगे संसार की व्यवहार में ऐसी लीला करो कि जिससे संसार तुम्हें विकार समझे तो प्रियालाल की सेवा में चल हो जाएगी उनकी नाम रूप लीला में संसार की योग्यता का जो हमारे में विवेक बुद्धि है उसका त्याग कर देना चाहिए व्यवहार से शून्य बन जाना चाहिए व्यवहार से शून्य ही परमात्मा में प्रवेश पाता है जितने व्यवहार देखो दवाई देना ये करना वो ये सब प्रपंच है तो नाम रूप लीला में लो, जो नजदीक आये उससे रूप का रसास्वन करो सबसे बड़ी दवाई है जिससे तुम्हारे पास बहुत से लोग आवे जावे व्यवहारिक वो कार्य नहीं करना परमार्थिक अगर संत महात्मा जाते तो हमारा सौभाग्य है अगर वार्ता करने से क्रिया करने से संत महात्माओं को शादी भी मिलता है तो धन्य है वो क्रिया और धन्य है वो वार्ता और जिस वार्ता और क्रिया से संसारिक लोग आवे देहागवानी जनावे देहाशक्त देहा जनावे वो तो क्रिया सब बंद कर देनी चाहिए जितनी शुभ हो परमार्थ परमा प्रेम मार्ग में वो साफ बाधनी है प्रेम रख क्यों चतुर्बनी अरुझक बारम्बार भलो भलो कही चार बहुबात अनु व्यवहार हथ करी पक्ष न रोपिए नहीं करिए उपदेश सबसों सो नमनी चे रहो हारी बड़ लेस यदि प्रेम प्राप्त करना है तो संप्रदायवाद लड़ाई झगड़ा मेरा संप्रदाय बड़ा आपका संप्रदाय छोटा मेरी उपासना बड़ी आप हमारे ठाकुर बड़े आपके ठाकुर छोटे हमारा नाम बड़ा आपका नम ये सब प्रपंच है गुरु प्रदत्त नाम में तन्मय हो जाओ फिर देखोगे कि सारे जगत में या तो गुरु भगवान विराजमान है या हरि भगवान विराजमान है दूसरा कोई है नहीं एक ही परम तत्व नृत्य कर रहा है कोई भी आज तक हमें ऐसा संप्रदाय नहीं मिला जिसने ये बात स्वीकार कार हो हमारे यहां सुगर्म बोधनी में इसलोक जोहा लिखा हुआ है समय चित्र हित मित्र के जानो धामी धाम का जो काको भजो किसको छोड़ो किसको भजू जब सब रूप में वही विराजमान है समझ लो समय चित्त मित्र के जागो धामी भाव जल चेतन तुलशीदास जल चेतन जगजीव सकल राम में जानो उपनिषद ईशा वास्तव सिंचित सर्वम खलु विदम ब्रह्म ने नानास्त कि वासुदेवाश्रमित सहात्मा सुदे चिद चिद लक्षण सर्वम राधाकृष्ण मैं जगत कोई शास्त्र ऐसा अभ्यास तक नहीं मिला जिसकी पूर्णता का सिद्धांत ये न हो एक ही परम तत्व सब जगह रम रहा है किसको तू उत्तर देगा किसको ज्ञान सिखाएगा किसको उपदेश करेगा चुप हो जाकर मत बोलो। कह रहे यदि प्रेम प्राप्त करना है हज करके पक्ष का रोपण नहीं करना चाहिए हमारा संप्रदाय श्रेष्ठ हमारी उपासना श्रेष्ठ हमारी पद्धति श्रेष्ठ ना अपने जन अगर कोई है ऐसी चर्चा है तो भगवती स्मरण करते आचार्य परम्परा की जो रस पद्धति उसको बचा दे तो उस रस में चलने के लिए अगर कहीं वाद विवाद हो रहा है तो बिल्कुल मौन हो जाना चाहिए अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए बिल्कुल तर्क विवाद नहीं करना चाहिए भक्ति में प्रेम मार्ग में विवाद वाद विवाद कहां है इस तर्क विवाद सूखा हृदय करता है रस्मय हो रहे तो मौन हो जाएगा हार अपने स्वीकार करें आप बढ़ गए आप जीत गए आप हो परवेश शांत में मौन हो गया अपने भजन में लग गया जो जीता सो जमपुर और जो हारा सो हरिका जो तुम जमपुर जाओ तो हरि को जीते तो जमपुर और हारे तो हरी को हार जाओ तो हरी के हो जाओगे जीते तो जमपुर की यात्रा होगी इसलिए हर्थ करके संप्रदायवाद पक्षपात अरे आचार्य ने जो उपासना रस पद्धति थी उसमें तो तर्वयता नहीं प्राप्त कर रहे हो हमारे प्रभु ही आचार्य रूप में विराजमान है अब एक अंगली को तोड़ दो एक अंगली को इतरो चंदन लगाओ तो क्या शरीरधारी सुकाम हो करेगा क्या वो ऐसे ही जितने भी आचार्य हमारे प्रभु ही है एक आचार्य के नाम रूप की बड़ाई करके एक आचार्य के नाम रूप की निंदा करोगे तो ऐसे है जैसे एक हाथ की गुली तोड़ दो एक हाथ में तेल की मालिश करो ऐसे अपने ही इष्ट को दुख पहुंचाना है अपने ही आचार्य की अग्रता का पात्र बनना है यानी किसी भी आचार्य किसी भी उपासना किसी भी संप्रदाय किसी भी नाम रूप की अवहेलना निंदा की गई तो इसलिए प्रेम मार्ग में चलना है कोई वाद विवाद वाद विवाद करे तो मौन हो जाना है अपनी हाथ से कर देंगे आप बड़े हो आप श्रेष्ठ हो हम तो वास्तविक आपको प्रणाम करते हैं कि आप बड़े हो यही वैष्णव का चित्र है हर चिति पक्ष न नहीं करिए उपदेश उपदेश करना भी मना किया गया है प्रेम मार्गे जब तक कोई अधिकारी रहो न हो, तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए अभी अपने यहाँ प्रदेश थोड़ी हो रहा है अपने, अपने की चर्चा हो रही है उनका रसदार है जैसे सूत माग बंदीजन राजा की यश गान करते रहते हैं ऐसे हम है उनके जन है अपने इष्ट का जस दान करते रहते हैं अपने इष्ट की प्राप्ति के सिद्धांतों का जस दान करते रहते उपदेश करने का तात्पर्य होता है अपने में गुरुत्व भाव आकर श्रेष्ठ भाव आकर दूसरे को उपदेश करना हाँ यदि कोई पूछ रहा है अधिकारी है तो भगवत भाव से उसका वर्णन कर देते हैं अगर गुरुत्वाभिमान है अपने में गुरु भावों का अभिमान है तो निश्चित सम्भव अभी रस आने का किंचन मात्र भी साधन नहीं हुआ तभी रस आएगा जब अपने में सबसे नीच भाव आ जाएगा मैं सबसे छोटा हूँ तिरण से नीचे अपन को कहत तृणादी सुनी चे न जरूरी उसे सुना अमानी मांग अमान दे ने फिर चलिया सदाई सब सुनमी नीचे रहो आरी बर्फपन लेस अपनी बड़ाई अपने बर्फ का लेस मात्र नहीं होने में नहीं रह जाए उसका त्याग करके सबसे नम सबसे नीचे रहकर झुक कर दो अपने को सबसे छोटा समझो सब ज्ञानी शब ही चतुर उर् रख कहे करे सो सब भली तू नोल मतम कह करे सब ज्ञानी है सब चतुर है सबके हृदय में विराजवाद प्रभु ही सबको प्रेरणा करके लगा रहे तू क्यों अपने माथे पर कलंक ले रहा दूसरे से लड़ रहा है दूसरों को उपदेश दे रहा अपने को बड़ा ज्ञानी समझ रहा अपने को बड़ा धर्मात्मा समझ रहा अरे सब रूपों में पहले प्रभु है ये समझ लो ऐसे ऐसा नहीं समझते तो ऐसा समझ लो बोले विहस महेश तब ज्ञानी मूल नोए जस जय का करे दस का ही क्षण हो प्रेरक रघुवंशी मिश्रम जैसे वहाँ कह रहे तो यहाँ कह रहे उको अर्थात जो प्रेम है जो हित है वो सबके हृदय में प्रेरणा कर रहा है किसी को अधर्म से प्रेम है किसी को धर्म से कोई अधर्म में अपना हित देख रहा है कोई धर्म में हित देख रहा है तू तो बस अपने आप को सवाल और प्रया का चिंतन कर तू दूसरों की चिंता करना त्याग कर दे जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं वो सब अच्छा हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है तुम सृष्टि के ठेकेदार तोड़ी हो तुम सबल करके बोलो तुम सबल के कर्म करो जिससे किसी को दुख न पहुंचे किसी का हृदय न दुखे क्योंकि समय प्रभु विराजमान है तू न बोल मत मंद तू तो मौन रह मौन रह करके केवल नाम जब कर उनकी लीला का चिंतन कर उनकी लीला का सुमिरन कर किसी से बोलो मत यहां मना कर रहे हैं कि हथकर पक्ष रोपिए नहीं करिए उस देश सब सो तो नंग नीचे रहो छाई बड़पन ले सब ज्ञानी सभी चतुर हित चंद कहे करे सो शोभली तू न बोल मति यदि ऐसे सिद्धांत से युक्त होकर के ऊपर का जो सिद्धांत व्रणन किया गया नाम का ऐसे नाम का सुमिरन किया जाए चिंतन किया जाए श्रवण किया जाए नाम में ही रमा जाए तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय में प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे सियालाल का प्रेम रस हमारे हृदय में स्मृत होने लगेगा बस यही मनुष्य जीवन की चरम अवस्था है यही परम लक्ष्य है हमारे मनुष्य शरीर धारण करने का प्रेम प्राप्त तो हुआ कि खुले नेत्रों से निमृत निकुंज का नित्य विहार और उगंद में आ जाएगा खुले नेत्रों से इन्हीं नेत्रों से इन्हीं नयन शब सुख देकर अपनों जन्म सफल करी लेकर इन्हीं नेत्रों से प्रियाराम का दर्शन हो जाएगा हमारा जीवन सफल हो जाए किसी से कुछ मत बोलो बस निरंतर नाम जप करते हुए मौन भाव से दीन भाव से श्रीधामृंदावन का वास किया जाए बहुत शीघ्र ही प्रिया कीतम का प्रेम प्रकाशित हो जाएगा श्रीमदृंदावंद जय जय जैस्याम जय जय श्याम जय जय श्री बृवंदा जय जय जय श्याम जय जय श्या